प्रणौतनी जैसा समाधान में पिछले दिनों एक प्रश्न था राग और द्वेष का क्या जीवन मुक्त में योगी में भी राग और द्वेष रहते हैं तो उस संदर्भ में बताया था कि जिन राग और द्वेष को छोड़ने की बात की जाती है वो अविद्यायुक्त राग और द्वेश समझने चाहिए राग और द्वेष का जो सामान्य अर्थ है प्रीति और अप्रीति चाहना और ना चाहना ये तो योगी में जीवन मुक्त में सब में रहेंगे क्योंकि जब तक शरीर है तब तक चाहना और ना चाहना कम से कम शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है और इस प्रकार की प्रीति अप्रीति चाहना ना चाहना या राग और द्वेष वो मुक्ति में बाधक नहीं है विद्यायुक्त राग और द्वेष उचित राग और द्वेष हमें करना ही होता है ये मुक्ति में सहायक है मुक्ति के लिए आवश्यक है उस प्रसंग को लेकर के एक प्रश्न है राग और द्वेष आत्मा के स्वाभाविक गुण होने से मुक्ति में विद्या युक्त राग और द्वेष रहते हैं राग और द्वेष आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं ये तो बात रखी थी ले और मुक्ति में भी ये राग और द्वेष रहेंगे किस रूप में रहेंगे उसके कई प्रकार सामने रखे थे और कम से कम नित्य वस्तु के धर्म भी नित्य होने से मुक्ति में भी रहेंगे वो उद्भुत हो या ना हो प्रयोग में आए या ना आए ये एक अलग बात है लेकिन वो धर्म तो वहां रहेगा ये बात रखी थी तो ये कथन उस समय नहीं था कि मुक्ति में विद्या युक्त राग और द्वेश रहते हैं ये नहीं कहा गया था विद्या युक्त राग और द्वेश या अविद्याुक्त राग और द्वेश वो जीवित अवस्था की बात है सशरीर जो हमारे राग और द्वेश होते हैं वे विद्यायुक्त और अविद्यायुक्त दोनों तरह के होते हैं यही तक बात थी मुक्ति के संदर्भ में केवल ये कहा था कि ये राग और द्वेश जो आत्मा के स्वाभाविक धर्म है गुण है वो रहते हैं ठीक है थीके? तो विद्यायुक्त वाली बात वहां लागू नहीं होती और जो राग और द्वेष वहां पर रहेंगे भी आप कह सकते हैं कि वो उचित होंगे क्योंकि वो ईश्वर की सन्निधि में है ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करता रहता है ईश्वर के अज्ञान उसके लिए सदा उपलब्ध रहता है तो अविद्या की वहां कोई संभावना नहीं है आप उस राग और द्वेश को विद्यायुक्त कहना चाहें तो कह सकते हैं पर आत्मा के स्वाभाविक धर्म राग और द्वेश वहां भी रहेंगे ये एक सिद्धांत की बात हो गई तो इन्होंने जो वाक्य लिखा उसके आधार पर यह प्रश्न कर रहे हैं तो क्या इस प्रकार मुक्ति में सुख दुख आत्मा के गुण होने से विद्यायुक्त तो हो सकते हैं सुख दुख भी आत्मा के गुण माने गए जो छह धर्म बताए सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान ठीक है तो इसमें सुख दुख के बारे में भी ये कह रहे हैं क्या विद्या विद्यायुक्त सुख दुख वहां रहेंगे तो इसमें पहला बिंदु ये समझने का है कि सुख और दुख आत्मा के गुण हैं ये वाक्य विवेचनीय है सुख दुख को जब आत्मा का गुण कहा जाता है उसका मतलब क्या है आत्मा सुख और दुख का अनुभव करता है वो सुख और दुख उसके अपने हैं यह कथन नहीं किया जा रहा है सुख और दुख उसके अपने ही हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है सुख और दुख उसे प्राप्त होते हैं विभिन्न साधनों से प्राकृतिक साधनों से इंद्रियों से परमात्मा से आनंद प्राप्त होता है सुख प्राप्त होता है आत्मा सुख और दुख का अनुभव करने वाला है सुख दुख को अनुभव करना ये आत्मा का स्वाभाविक धर्म है और ये मुक्ति में भी रहता है कौन किसमें सुख अनुभव करता है और कौन किसमें दुख अनुभव करता है ये अपने अपने ज्ञान पर निर्भर करता है किसी एक ही विषय वस्तु में व्यक्ति से कोई दुख का अनुभव कर सकता है कोई सुख का अनुभव कर सकता है ये ज्ञान पर निर्भर करेगा Alors, उस वस्तु से संबंधित व्यक्ति से संबंधित पूर्व अनुभवों पर निर्भर करेगा वो अनुभव ही दूसरे शब्दों में जान ही है तो ये एकदम स्पष्ट समझ लें कि सुख दुख का अनुभव करना ये आत्मा का स्वाभाविक धर्म है लेकिन सुख और दुख आत्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है सुख और दुख आत्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है वो निमित्त से प्राप्त होते हैं इसी प्रकार से ज्ञान भी है आत्मा का जब ज्ञान गुण कहा जाता है उसका अभिप्राय है आत्मा जानने वाला है जानता है लेकिन जिसको वो जानता है वो ज्ञान उसका स्वाभाविक नहीं होता है निमित्त से आता है अधिकांश ज्ञान निमित्त से आता है लगभग पूरा ज्ञान हम निमित्त से बाह्य या आभ्यंतर निमित्तों से प्राप्त करते हैं तो ज्ञान गुण आत्मा का है इसका मतलब है आत्मा ज्ञानी होता है ज्ञान सकता है ज्ञान को ग्रहण करने की उसमें सामर्थ्य है अनुभव करने की सामर्थ्य है यही मतलब है और ये गुण मुक्ति में भी रहता है वहां भी जानने की सामर्थ्य उसमें है इसी प्रकार से सुख और दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य मुक्ति में भी होती है और इस सामर्थ्य के विद्यायुक्त या अविद्यायुक्त होने की कोई बात नहीं है वो तो सामर्थ्य है विद्या और अविद्या से भिन्न भिन्न सुख दुख होते हैं ये तो कह सकते हैं किंतु सुख दुख अनुभव करने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है और वो मुक्ति में भी रहती है लेकिन मुक्ति में जीवात्मा आत्मा दुख का अनुभव नहीं करता या नहीं कर सकता दुख का कोई कारण ही नहीं है न कोई अभाव है न कोई बाधा है न कोई आवश्यकता है कुछ भी नहीं है परमात्मा का आनंद है जान है गमनागमन अव्याहत गति से हो रहा है कुछ भी आवश्यकता नहीं है इसलिए मुक्ति में वो दुख का अनुभव नहीं करता किंतु दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य मुक्ति में भी रहती है उसकी क्योंकि यह आत्मा की स्वाभाविक सामर्थ्य है ये सामर्थ्य ये शक्ति आत्मा की कभी समाप्त नहीं होती आत्मा नित्य है तो उसके धर्म भी स्वाभाविक नित्य हैं। इसलिए मुक्ति में दुख नहीं होता पर दुख को ग्रहण करने की सामर्थ्य वहां भी रहती है सुख ग्रहण करने की सामर्थ्य रहती है और उस सुख को परमात्मा के आनंद को अनुभव भी करता है सुख ग्रहण करने का सामर्थ्य भी रहता है और सुख को अनुभव भी करता है तो मैं सोचता हूँ आपके प्रश्न का समाधान हो गया होगा इसमें कुछ आपको और पूछना है अन्य किन्हीं को कुछ पूछना है कमल जी जो सुख दुख को इसका नैमित्तिक नैवित माना जा रहा है आत्मा का उस प्रकार से इच्छा और द्वेष को भी तो नैवित माना जा सकता है क्योंकि वजह भी किसी निमित्त सूक्ष्म शरीर के होने पर ही आत्मा कर सकता है बिना सूक्ष्म शरीर के। सुख और दुख को अनुभव करना निमित्तों पर निर्भर करता है ठीक है इच्छा और द्वेष इन पर निमित्तों का प्रभाव पड़ता है जान के अनुसार कोई व्यक्ति किसी चीज की इच्छा करता है कोई किसी चीज की इच्छा करता है इस रूप में इच्छा में भेद होगा कोई भौतिक सुख चाहेगा भौतिक सुखों में भी कोई भिन्न भिन्न चीजें चाहेगा भोजन करने में कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है लेकिन सुख को पाने की इच्छा दुख से हटने की इच्छा ये मूल इच्छा आत्मा की स्वाभाविक है ये किसी निमित्त के कारण से नहीं होती है निमित्त के कारण उसके स्वरूप बदलते हैं कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहता है जहां केवल खेती होती है खेती से ही जीविकोपार्जन होता है तो जीविकोपार्जन के लिए उसके मन में क्या इच्छाएं रहेंगी उसी से संबंधित रहेंगी और कुछ बिल्कुल नहीं आएंगी कोई ऐसी जगह रहता है जहां बीस तरह की नौकरियां हैं उसके मन में उनसे संबंधित इच्छाएं होंगी हमारे ज्ञान के अनुरूप इच्छाएं होती हैं जैसे खाद्य पदार्थ हैं इस विश्व में सैकड़ों तरह के खाद्य पदार्थ हैं फल फूल वनस्पतियां या व्यंजन जो बनाए जाते हैं लेकिन हमें किन की इच्छा करती है खाना खाने की इच्छा एक मनुष्य मात्र की है लेकिन कौन से खाने की इच्छा होगी हम कुछ खानों की इच्छा तक नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है उस तरह का कोई खाद्य पदार्थ भी होता है या स्वादिष्ट होता है और हम जो चीज खाते हैं ऐसी बहुत सी होंगी जो विदेश में रहने वालों को कभी याद भी ना आती हो क्योंकि उनको पता ही नहीं है उसकी उनको इच्छा ही नहीं होती है ये उपलब्धता के आधार पर इच्छा का भेद ये निमित्त के कारण से है किंतु अंदर जो सुख प्राप्ति की इच्छा है वो आत्मा की स्वाभाविक इच्छा है इच्छाएं भिन्न भिन्न होंगी मोटा उदाहरण यही कि खाना खाने की इच्छा प्राणी मात्र की है मनुष्य मात्र की है लेकिन कौन सा खाना खाएगा कौन सी इच्छा करेगा वो वो परिस्थिति के आधार पे भिन्न भिन्न होगा अब हम यदि किसी होटल में खाना खाने जाते हैं या मिठाई की दुकान पर जाते हैं खरीदना है खाना है तो वहां जो उपलब्ध होता है उसी की तो इच्छा करते हैं कि ये देव ये मत दो जो उपलब्ध है नैमित्तिक रूप उसका बदलता है लेकिन अंदर की जो खाने की इच्छा थी वो तो स्वाभाविक थी सुख दुख के बारे में भी ऐसा है सुख को भो, भोग सकने की अनुभव कर सकने की सामर्थ्य, वो आत्मा की स्वाभाविक है लेकिन किस वस्तु से सुख मिलेगा ये निमित्त सबके अलग अलग हो सकते हैं भिन्न भिन्न वस्तु भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियां इस रूप में निमित्त तो वहां भी कारण करेगा बनेगा ठीक है और कोई हाँ अमोल जी जी बोलिए कोई बात नहीं हाँ तो दिखी तो दिखी तो दाँगे तो दाँगे जी पहले द्वेष को लेता हूं उचित द्वेष जो हम वैराग्य समझते हैं वैराग्य क्या होता है संसार के सुखों से विरक्ति राग का न होना न चाहना योगी व्यक्ति सांसारिक सुखों के प्रति क्या भाव रखता है वैराग्य का भाव ये द्वेश ही है द्वेश का मतलब होता है अप्रीति प्रेम न रखना न चाहना तो जो विद्यायुक्त द्वेष है उसके लिए हमने एक अलग शब्द प्रयोग किया शास्त्रग शब्द प्रयोग करते हैं उसे वैराग्य कहा और यह आवश्यक है मुक्ति के लिए इसी तरह से योगी या साधक व्यक्ति ज्ञान को पाना चाहता है एकाग्रता को पाना चाहता है चित्तवृत्ति निरोध को चाहता है परमात्मा के आनंद को चाहता है ये जो प्रीति है ये युक्त है और ये मुक्ति में सहायक है मुक्ति के लिए आवश्यक है बिना इस प्रीति के धर्म के प्रति परमात्मा के प्रति जान के प्रति बिना इस प्रीति के मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि इनके प्रति प्रीति नहीं होगी तो इनको पाना भी नहीं चाहेगा और पाएगा भी नहीं संग्रह नहीं करेगा यत्न नहीं करेगा इनके लिए तपस्या नहीं करेगा कष्ट को सहन नहीं करेगा श्रम नहीं करेगा तो पाएगा भी नहीं और नहीं पाएगा तो मुक्ति भी नहीं हो सकती तो विद्यायुक्त राग और द्वेष मुक्ति में सहायक हैं, मुक्ति के लिए आवश्यक हैं। हमें भेद जो करना होता है प्रीति अप्रीति का राग और द्वेष का कि ये उचित है या नहीं है यदि इस भेद को हमने नहीं समझा है तो हमारे को समस्या आती है क्योंकि अध्यात्म में और प्रवचनों में प्राय यह कहा जाता है राग और द्वेष छोड़ो अब वो व्यक्ति भोजन करने बैठता है देखता है भोजन में तो मेरे को प्रीति है मैं चाहता हूं भोजन मिले प्यास लगी है तो मैं चाहता हूं पानी मिले और नहीं मिलते हैं तो कष्ट भी होता है उसे क्या लगेगा ये मेरा इसमें राग है इस पानी को पीने से मेरे को सुख मिलता है और इसको नहीं पीता हूं तो कष्ट मिलता है इससे भी पता लग गया कि द्वेष है नहीं मिलने पे कष्ट हो गया इससे पता लगा राग है और मेरे को यदि जल मिल रहा हो और कोई इसमें बाधा पहुंचा रहा हो उसको मलिन कर रहा हो छीन रहा हो ढोल देता हो एक बार दो बार उसको रोकना चाहेंगे ना हम उस बाधा को हटाना चाहेंगे तो जो साधना को समझ के कर रहे हैं उनके मन में प्रश्न खड़ा होगा कि ये तो राग और द्वेष है अब मैं करूं या नहीं करूं ये यही बात वस्त्र पहनने में है मच्छर काट रहे हों रात्रि में नींद के लिए क्या करूं हटाऊं नहीं हटाऊ मच्छरदानी लगाऊं नहीं लगाऊं हर चीज में है स्नान करूं नहीं करूं हर जगह तो प्रीति अप्रीति जुड़ी हुई है जान में भी कर्म में भी उपासना में भी प्रीति अप्रीति सब जगह जुड़ी हुई है तो जब ये कथन किसी के मन में बैठ जाए कि राग और द्वेष मुक्ति में बाधक है कोई भी प्रीति अप्रीति मुक्ति में बाधक है और यदि वो सच्चा साधक है प्रयोग कर रहा है और इस प्रयास में है कि हर प्रीति को हटाऊं और हर अप्रीति को भी हटाऊं तो उसके सामने एक व्यवहारिक समस्या खड़ी हो जाएगी क्या करूं इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता तो या तो ये मानूं कि मैं राग और द्वेष को छोड़ ही नहीं सकता और मुक्ति को भी नहीं पा सकता फिर देखता है कि यह समस्या मेरे साथ ही है या दूसरों के साथ भी है जो मेरे को ये उपदेश दे रहे हैं राग और द्वेष को छोड़ो क्या वो इन चीजों को छोड़ते हैं क्या वो पानी पीना छोड़ते हैं क्या वो सर्दी गर्मी से बचना छोड़ते हैं वो स्नान करना छोड़ते हैं वो भोजन छोड़ते हैं कच्चे पक्के भोजन का उनपे प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है अच्छे बुरे फल का पता लगता है नहीं लगता है उनको जो उपदेश दे रहा है उसके व्यवहार को देख लो उसे लगेगा नहीं ये तो सारा प्रयोग कर ही रहे हैं औरों को देख लो क्या पीछे कोई ऋषि हुआ होगा जो इस तरह का राग उद्वेश छोड़ दे कि कुछ ना खाए ना पिए ना कुछ भी ना करे ऐसा संभव नहीं लगता है तो शास्त्र ऐसा उपदेश कैसे कर सकता है जो संभव ही नहीं है या तो इसको हम कर नहीं सकते फिर भी उपदेश दिया है तो वो शास्त्र व्यर्थ है निरर्थक है त्याज्य है वो शास्त्र जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता अथवा ये मुक्ति की बात व्यर्थ की है क्योंकि इसके जो उपाय बताए गए हैं वो ही नहीं किए जा सकते तो मुक्ति भी कहां से होगी नहीं हो सकती वो चल ही नहीं सकता है तो उसे फिर शास्त्र की बात समझ में आती नहीं मुक्ति तो है ये भी मेरे को निश्चय है शास्त्र भी ऋषियों का कहा गया है ईश्वर का कहा गया है यह भी गलत नहीं है तो गलती कहां हो रही है समझ की गलती है यह समझ बैठा मैं कि जितने भी राग और द्वेष हैं, वो मुक्ति में बाधक हैं। यह अपनी गलत समझ है इसलिए उलझन में है और जो इन बातों पे विचार नहीं करते उनको तो कोई समस्या ही नहीं आएगी यही कहते रहेंगे राग और द्वेष को छोड़ो नहीं करना चाहिए लेकिन ये चीजें तो वो भी करते रहेंगे उनसे पूछ के देखो आप क्यों करते हैं ये यदि ये, ये बाधक है तो आप क्यों कर रहे हैं तो यही तो कहेंगे कि नहीं ये बाधक नहीं है कोई ये कहेगा भोजन करना बाधक है मुक्ति में तो बोले भोजन में रस लेना बाधक है क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो रस ना लेता हो उसको पता ना लगता हो यदि स्वस्थ है इंद्रिय ठीक है जीवा ठीक है उसको यह ना पता लगे कि यह मीठा है या खट्टा है या नमकीन है रस का पता नहीं लगता है क्या पता लगता है यूं कोई कहे कि नहीं मेरे को रस का ही नहीं पता लगता ये हमें स्वीकार्य नहीं है ये तो झूठ है पता लगता है उनके व्यवहार से पता लगता है हमें जात होता है कि नहीं इनको रस का ज्ञान हो रहा है रुकनो हो जि काम नहीं कर रही हो तो ये अलग बात है वो अपवाद है लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को भूख लगी है बीमार नहीं है तो रस को आएगा पता लगेगा उनको मुख में चीज डाली जाए तो पता नहीं लगता कि गेहूं की रोटी है या बाजरे की है किसकी सब्जी है ये कौन सा फल है आंख बंद भी कर दें तो पता नहीं लगता है संवेदना जा रही है ना तो रस के बिना भी, भी नहीं रह सकते तो दोष कहां पर है क्यों भोजन करना बाधक है और क्यों भोजन करना बाधक नहीं है यही बात संसार के समस्त सुखों में समझ लेनी चाहिए और दूसरी तरफ जब हम राग और द्वेष को देखते हैं जो योग दर्शन में कहा गया है तो वह उनको क्लेश कहा गया है अविद्या उनकी जननी है स्पष्ट लिखा हुआ है कोई संदेह नहीं जिस राग और द्वेष को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है वो तो अविद्या से लिप्त है अविद्या उसके मूल में है तो हमें सूत्र समझ में आ गया कि विद्यायुक्त राग और द्वेश मुक्ति में बाधक नहीं हो सकता विद्यायुक्त राग और द्वेष मुक्ति में बाधा कहें और हमें यह भी पता लग गया कि राग करना और द्वेष करना यह आत्मा का स्वाभाविक धर्म है हम छोड़ ही नहीं सकते असंभव है तो हमें करना क्या है अब साधना का सूत्र पकड़ में आ गया बस अगर ये सिद्धांत स्पष्ट हो गए बातें छोटी सी हैं यह समझ में आ जाए तो बिल्कुल छोटी सी है और ना समझ में आए तो दशकों व्यक्ति बिता देगा और इसी चक्कर में पड़ा रहेगा इसी संघर्ष में लगा रहेगा कि मेरे को तो अभी भी भोजन में सुख आता है मेरे को तो अभी भी ये इस चीज में ऐसे आकर्षण लग रहा है तो मैं मुक्ति कैसे पाऊंगा अपने आप में ऐसी ग्लानी में ऐसे अवसाद में वो रहेगा कि मेरे से तो हो नहीं सकता इस जन्म में यह छोटी सी अविद्या का दुष्परिणाम है वहीं चक्कर लगाता रहेगा वो ऐसे आपको दसियों व्यक्ति मिल जाएंगे सैकड़ों मिलेंगे इस चक्कर में फंसे हुए और यदि हमें यह सिद्धांत स्पष्ट हो गया है कि राग और द्वेश विद्यायुक्त भी होते हैं और अविद्याुक्त भी होते हैं जहां भी संदेह होगा कि मैं ये राग और द्वेष कर रहा हूं तत्काल कसौटी पर कसेगा ये विद्यायुक्त है या अविद्यायुक्त है ये मुक्ति में सहायक है या बाधक है मुक्ति के लिए आवश्यक है या अनावश्यक है बस निर्णय तत्काल हो जाएगा और मुक्ति के लिए आवश्यक लग रहा है उसको उसका सेवन कर रहा है तो मन में कोई गिलानी नहीं होगी कि मैं ये कुछ गलत कर रहा हूं और वृत्तियों के लिए स्पष्ट योग दर्शन में लिखा है वृत्तया पंचतय क्लिष्टाह अक्लिष्टा क्लिष्ट जो बंधन को देने वाली है और अक्लिष्ट यानी मुक्ति को देने वाली है मुक्ति में सहायक है मुक्ति में बाधक नहीं है ये का ये दुष्चक्र वृत्तियों के बारे में चलता है योगश्चित वृत्ति निरोधक वृत्तियां ये पांच और को रोकना है सुनते सुनते ये ही मन में बैठ जाता है वृत्ति यानी तो बड़ी भयंकर चीजें और हमारे लिए घातक हैं और छोड़नी है बिल्कुल हटाना है इस अज्ञान में भवर में फंस जाता है सदक समझ ना होने से अगर परमात्मा के प्रति भाव है परमात्मा ने यह वृत्तियां पैदा की हैं मन को बनाया है हम इन वृत्तियों को कर सकें हम इन वृत्तियों का उचित उपयोग कर सके वृत्तियां बाधक कब है जब विपरीत होती हैं जब क्लिष्ट होती हैं लेकिन अगर समझ नहीं है तो व्यक्ति यूं ही करता रहेगा वृत्ति वृत्ति आई और उससे विदका वृत्ति आई और ये बाधक है वृत्ति के संबंध में इतनी भ्रांति नहीं है वो लगभग पता लग जाता है पर राग और द्वेष के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं तो राग और द्वेष विद्या युक्त भी होते हैं और अविद्यायुक्त भी होते हैं हमें राग और द्वेष से नहीं भागना है कि राग और द्वेष को पूरा छोड़ना है और उसी के पीछे लग गए ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है विद्या अविद्या को बस पहचानना है कि ये यह युक्त है या विद्या युक्त है और अगर अविद्या दूर कर ली विद्या आ गई तो वह क्लेश ही नहीं रहेगा क्लेश कहला ही नहीं सकता वो विद्या से जो भी होगा वो क्लिष्ट नहीं होगा वो बाधक नहीं होगा इसलिए ये भेद करना आवश्यक है विद्यायुक्त रागर द्वेश और अविद्यायुक्त रागर द्वेश ठीक है हाँ दिलीप जी नहीं वीतराग है उसको वीत द्वेशी भी कहते हैं वीतराग का मतलब भी यही होगा कि जो अविद्यायुक्त राग है उसको वो नहीं करता है मुक्ति को चाहता है चाहना ही है ईश्वर के आनंद को चाहना ही है समाधि की चाहना करनी ही है शुद्ध ज्ञान की कामना करनी ही है अब नहीं तो एक बहुत बड़ा जाल बना हुआ है लोग कहते भी हैं मुक्ति की इच्छा कर ली तो भी मुक्ति नहीं होगी मुक्ति की भी इच्छा छोड़नी है अभी इतना व्यापक सिद्धांत बना दिया इतने लोग बोलते हैं इसको क्यों क्योंकि यह पकड़ लिया कि कुछ भी इच्छा करना मुक्ति में बाधक है इच्छा करना मुक्ति में बाधक है ये बात कही इसको खोल दिया व्यापक बना दिया कुछ भी इच्छा करना मुक्ति में बाधक है कुछ भी इच्छा करना मुक्ति में बाधक है विश्वर के आनंद को चाहना ये भी मुक्ति में बाधक क्या करोगे क्या अच्छा जो ऐसे सिद्धांत को प्रतिपादित भी करते हैं तो अच्छा कोई एक व्यक्ति लेकर के आओ सामने जो समस्त इच्छाओं से रहित हो गया हो आपके इस सिद्धांत के अनुसार जो चल रहा है आपका जो सिद्धतम व्यक्ति हो वर्तमान में या भूतकाल में लेकर के आओ सामने? एक घंटे में बता देंगे कि पांच मिनट में बता देंगे देखो ये इच्छा है यह अनिच्छा है एक दिन में पता लग जाएगा दसियों की देखो ये इसकी इच्छाएं और या निच्छाएं इच्छा से रहित कोई हो ही नहीं सकता असंभव है दुनिया का कोई व्यक्ति दावा करता हो आप लोग भी पकड़ सकते हैं मैं भी पकड़ सकता हूं देखो ये इच्छाएं हैं इसकी तो वीतराग का मतलब ये नहीं कि समस्त इच्छाओं को छोड़ देवो केवल हमें अपनी इच्छा का परिष्कार करना है ये साधना है इच्छा को छोड़ना साधना नहीं है द्वेष को अनिच्छा को छोड़ना यह साधना नहीं है उसको परिष्कृत करना है इच्छा और द्वेष जो आत्मा के स्वाभाविक धर्म हैं, उनको विद्यायुक्त लगाना है उनकी दिशा केवल बदल नहीं है दिशा बदल नहीं है कर्म बाधक है बंधन में है कर्म मुक्ति में सहायक भी तो है कैसे अविद्या युक्त कर्म गलत कर्म मुक्ति में बाधक है अविद्या युक्त कर्म मुक्ति में सहायक है बस तो जो वीतराग है वीत द्वेश है उसका यही अर्थ निकलेगा अंततः आप विवेचना करेंगे विद्यायुक्त राग उसके पास भी होगा विद्यायुक्त द्वेष उसके पास भी होगा अविद्यायुक्त राग और द्वेष जो नहीं करता है छोड़ दिया है वो भी राग और भी द्वेश है शरीर के रहते शरीर से संबंधित प्रीति या प्रीति नहीं छूट सकती किसी की भी कोई भी नहीं है ऐसा ना आज हुआ है ना होगा ना आज है कोई यूं उपदेश करते रहना या सिद्धांत बताते रहना ये होना चाहिए ये होना चाहिए उतने से बात नहीं बनती है वो होना भी चाहिए संभव भी होना चाहिए और कम से कम ऋषि लोग असंभव बात को नहीं बोलते उचित आवश्यक और संभव को ही बोलते हैं जो उपाय है उसी को उपाय कहते हैं जो उपाय ही नहीं है उसको बड़े बड़े आदर्श अनावश्यक दिखने में जो बड़े आदर्श लगते हैं कि कुछ भी इच्छा नहीं करनी है बस तटस्थ हो जाना है कथन मात्र है व्यर्थ है और ऐसे व्यक्ति उचित साधनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर वास्तव में वो अपने सिद्धांत पे हैं स्थिर तो और गलत बातों को हटा नहीं पाएंगे जैसे हैं वैसे हैं उनको कहें कि आप तटस्थ हो जाइए ना अपने दोषों के प्रति भी तटस्थ हो जाइए है तो है छोड़ने का उपाय क्यों करते हैं दूसरों को सिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि तटस्थ हो जाओ आप ही तटस्थ हो जाइए ना जो दोष करता है तो करने दो तो अच्छा, तो अच्छा है तो अच्छा है उसको बदलना क्यों चाह रहे हैं आप तटस्थ क्यों बनाना चाह रहे हैं ये इच्छा है या नहीं है तटस्थ बनाने की वो लोग भी पुस्तकें लिखते हैं वो लोग भी प्रवचन करते हैं क्यों जो व्यक्ति बिना समझे साधना करता है उसको यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं उसका तात्पर्य क्या होता है और मैं कर क्या रहा उसको विरोध ही नहीं पता लगता क्योंकि वो तुलना ही नहीं करता है उस सूक्ष्मता से कि मैं जो बोल रहा हूं वो करता भी हूं या नहीं हूं उसको ज्यादा लेना देना नहीं है बोलना है समझ लिया है वैसा ही बोलना है हमारे पूर्वजों ने ऐसा बता दिया वो बोलना है बस मैं कैसा कर रहा हूं उससे उसको लेना देना नहीं है इसलिए उसको अड़चन ही नहीं लगती उसको बात खटकती ही नहीं है जो सच्चे हृदय से ईमानदारी से साधना में लगेगा जहां विरोध होगा उसको एकदम पता लगेगा और उसे होगा या तो सिद्धांत गलत है या मैं कुछ गलत कर रहा हूं खोजेगा और उसे पता लग जाएगा यहां मैं गलत कर रहा था और यहां मेरा सिद्धांत गलत था और वह ठीक होता चला जाएगा और ऐसा ठीक होते हुए जब शास्त्रों को पढ़ेगा तो उसको लगेगा शास्त्र तो पहले ही यही कहते थे शास्त्र गलत नहीं कह रहे थे मैंने ऐसा समझ लिया था या मेरे को बताने वालों ने ऐसा समझ लिया था और उन्होंने जैसा समझा था वैसा ही वो बता रहे थे तो विद्यायुक्त राग और द्वेष मुक्ति के लिए अनिवार्य है भोजन से राग होता है तो भोजन के पीछे दुश्मन होके नहीं बनना है लठ लेके नहीं पड़ना है ये भोजन नहीं करेंगे भोजन को उचित मात्रा में उचित रीति से ठीक चीज खाएंगे ये करना है वही दोष सब में रहेंगे लेकिन उसको सुधारने का प्रयास है उसे ये पता लगता है कि दोष कहां है और वहीं वो काम करता है फिर नहीं तो दोष है कहीं और उपाय कहीं और करता रहता है कहता है इतने वर्ष हो गए दशकों बीत गए कुछ लाभ नहीं हो रहा है या बहुत कम लाभ हुआ कारण ठीक समझ में आ गया और बस वहीं काम करने में भली देर लगे लेकिन वहीं काम करना है और वो ठीक हो जाएगा इसीलिए ज्ञानान मुक्ति और बंधो विपर्यात ये मूल सिद्धांत है अटल सिद्धांत है ज्ञान से ही मुक्ति होगी ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी कुछ भी लगता रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छी उपासना कर रहे हैं बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं कोई कितना ही सोचता रहे कितना ही उसके कर्म को कोई महिमा मंडित करता रहे लेकिन अविद्या से युक्त होकर कर रहे मुक्ति कभी नहीं मिलने वाली है समाधि कभी नहीं लगने वाली है मूल आधार ज्ञान है या ज्ञान का मतलब वो नहीं ले लेना कि केवल किताबें पढ़ना वो भी ज्ञान का साधन माध्यम है लेकिन समझ को विकसित करना ये ही मूल चीज है विवेक को प्राप्त करना जिस दिन यह हो गया तो सब बदल जाएगा कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा और यह ठीक नहीं है तो जबरदस्ती यम नियमों का पालन करता रहेगा दिनचर्या का पालन करेगा जोर पड़ेगा उसमें बहुत जोर पड़ेगा जबरदस्ती कराएगा कोई वो कर करके बार बार छोड़ता रहेगा बार बार छोड़ता रहेगा क्यों क्योंकि समझ नहीं बनाई एक वो व्यक्ति है जो इनको करने में ही ज्यादा लगा हुआ है समझ पर नहीं ध्यान केंद्रित कर रहा है एक व्यक्ति है समझ पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है करने में ऊंचा नीचा जो हो रहा है अभी चल रहा है ठीक है कि समझ जैसी ठीक होगी वो भी ठीक हो जाएगा उ ज्ञान को समझ को ठीक करने में लगा हुआ है वो आगे चल करके पूरा ठीक बन जाएगा लेकिन जो समझ को ठीक नहीं कर रहा है ज्ञान को ठीक नहीं कर रहा है और बाकी चीजों को ठीक करने में लगा हुआ है वो बार बार गलत होगा बार बार गलत होगा और कौन थे संतोष जीवन पहले बताए थे भोजन के विषय साथियों सुना जाता है कि जब विक्षाचरण करते थे तो भोजन को दे दे। है? <laughs> अच्छा आप कुछ को कितना भी धो लो <laughs> रस तो आएगा शुड रस ले लीजिए हम प्रयोग करके देख लेते हैं <laughs> प्रयोग करके देख लीजिए <laughs> कुछ ना कुछ रस तो रहेगा अब बताइए कौन सी चीज रस कर रही थी आलू की सब्जी सूखी बना रखी है उस पे मिर्ची डाल रखी है खटाई डाल रखी है धो लिया अब आलू तो रहेगा मीठापन होता है कसीलापन होता है थोड़ा नमक अंदर घुस चुका है आप ये कह सकते हैं कि वो भिक्षा लेने जाते हैं आप गृहस्थी तो अपने ढंग से खाना बनाते हैं मिर्च मसाला प्याज लहसन जो भी है वो वैसा पसंद नहीं करता वो धोके खा लिया उसने यहां तक ठीक है ऐसा करते हैं कई बार कि कहीं किसी ने ऐसी सब्जी ली और उसको पसंद नहीं है लेकिन उबला हुआ आलू चाहिए अलग से मिल नहीं रहा है तो जैसे हम उसका रस हटा देते हैं कई बार सूखा सूखा ले लेते हैं उसको धो लो खा ये एक अलग बात है अति जो है जो उसके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है या वैसे भी अच्छा नहीं है उससे बच लें लेकिन पूरी तरह रसों से रहित नहीं कर सकता और चलिए भोजन को आपने रस से रहित कर लिया शब्दों को कैसे रस से रहित करेंगे धोने का क्या उपाय है रूप को कैसे करेंगे धोने का क्या उपाय है गंध को कर सकते हैं भाई बंद कर ली ये कपड़ा लगा लिया दो मुख्य चीज जो शब्द और रूप है उसको कहां दोगे? कौन सा फिल्टर लगा हुआ है कौन सी चलनी लगी हुई है उसको रोकना है तो या तो हम देखेंगे नहीं सुनेंगे नहीं अथवा देख और सुन रहे हैं तो अंदर से जान ठीक रखेंगे प्रभावित नहीं होंगे उसको हे कोटी में रखेंगे उसको उपादेय नहीं मानेंगे सामने होते हुए भी, भी मन से मन को कहीं और भेज देंगे दूसरी जगह लगा देंगे विच्छिन्न दशा में चले जाएंगे बहुत सारे उपाय हैं वो कुछ करेगा वो तो भोजन को आप कितना भी फीका बना लीजिए भोजन कैसा भी बना लीजिए लेकिन कुछ चीजें हैं आयुर्वेद के अनुसार भी जो वेद का है कि भी ये चीजें ले सकते हैं लेनी चाहिए आप उसमें अति करेंगे तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी स्वास्थ्य की हानि करके कीमत चुकानी पड़ेगी आपको प्रकृति के ईश्वर के बनाए हुए कुछ नियम हैं, उसके अनुरूप चलते हुए हम रास्ता आसानी से पार कर सकते हैं उसके विपरीत जाकर के न वैज्ञानिक और न कोई योगी न कोई साधक आध्यात्म वाला प्रकृति के नियमों के विरूद्ध जाकर के ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध जाकर के जबरदस्ती करके कोई चलेगा तो उतनी उतनी बाधा उसको आएगी खड़ी होगी और उसके अनुरूप ठीक चलते जाना यही सरलता है यही विद्या है ज्ञान के कारण ही ऐसा कर पाता है व्यक्ति ठीक है समझे जी, जी। मुझे के तो था, मुक्ति में उचित आपने माता जी मुक्ति में उचित राग तो मैंने मुक्ति शब्द नहीं सुना और मैं उनकी तरफ देख रहा था तो वो हा हा कर रही थी और संतुष्ट लग रही थी मेरे को कि विद्या युक्त राग और द्वेष कहा होता है मैं ऐसा समझा था कि विद्यायुक्त राग और द्वेष का उदाहरण बताइए वो मैंने बताया अब बात की चर्चा तो इनकी हो गई मुक्ति में विद्यायुक्त राग और द्वेष उसकी पीछे जिन दिन चर्चा हुई थी उस दिन मैंने बात रखी थी ये एक दृष्टि तो ये है कि आत्मा का स्वाभाविक राग और द्वेष मुक्ति में नहीं उभरता है एक दृष्टि से जैसा संसार में रहता है लेकिन यदि आप उसका प्रयोग माने भी तो क्या ईश्वर के आनंद की इच्छा ये विद्यायुक्त है विद्यायुक्त राग है ईश्वर के कार्यों को देखना जानना उसे ईश्वर को और समझना ईश्वर के प्रति और भावना ये चीजें वहां मुक्ति में होती हैं और इससे कोई बाधा नहीं होती ये सहायक है ये विद्यायुक्त राग है मुक्ति में और उस समय में विद्यायुक्त द्वेष रहता है वो जन्म नहीं चाहता उसे भी पता है जन्म लेने में क्या क्या सुख होते हैं संसार में रहते हुए क्या क्या सुख होते हैं पर वो नहीं चाहता है। जन्म लेना नहीं चाहता है वो जन्म ले भी नहीं सकता इस दृष्टि से कह सकते हैं कि वो सुप्त है पर अगर आप अभ्युपगम से भी कहें वो खुद भी नहीं चाहता क्योंकि वो ईश्वर के आनंद में है इस दृष्टि से यह विद्यायुक्त द्वेश है और मुक्ति में बैठा हुआ वो दुखी नहीं होता है कि देखो मैं जिस घर बार को बना के आया था उसका क्या हाल कर दिया है मेरे बेटों ने या मेरी संतति ने पुरखों ने जिस संस्था को मैं श्री दयानंद हो <laughs> जिस संस्था को मैं बना के आया था उसके पालने वाले ये सदस्य लोग आज क्या कर रहे हैं दुखी होना चाहिए नहीं दुखी होने तो ऐसे कैसे आर्य समाजी जो आर्य समाज के पतन को देख के दुखी नहीं होने <laughs> उनसे अच्छे तो हम आर्य समाजी है महर्षि दयानंद से अच्छे तो हम आर्य समाजी है जो उसको उनके आर्य समाज के पतन को देख करके हम कुछ दुखी तो हो लेते हैं उनको कोई दुखी नहीं है, तो नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते ना ये हम ऐसे दुखी हो जाते हैं चिंतित हो जाते हैं हाय क्या होगा वैदिक संस्कृति का क्या होगा आर्य समाज के इस भवन का क्या होगा इत्यादि बातें हमारे अंदर रहती है ना महर्षि दयानंद के लिए तो जो आत्मा मुक्ति में है आज उस नाम की जिसने महर्षि दयानंद के नाम से शरीर धारण कर रखा था जिसका नाम था उस समय शरीर का वो आत्मा जानती तो है पर द्वेष नहीं करती क्योंकि इस तरह का द्वेष अविद्यायुक्त है जो हम कट्टर आर्यवाजी करते हैं अविद्यायुक्त द्वेश करते हैं एक अंश ठीक है उसका लेकिन उससे इतने दुखी हो जाना करें ना करें बस दुखी होना ही करना यही प्रयत्न चाहता है प्रयत्न क्या करते हैं वो दुखी होना बस ये प्रयत्न है और इसमें अपने आप को इतना कृतिकृत्य क्रित समझते हैं कि जैसे मैं उसके लिए दुखी हो रहा हूं यानी मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया ऐसा <laughs> नहीं होता है आंसू बहेंगे जैसे कि सच्चा आर्य समाजी तो यही है मंच पे जो जितना अधिक समाज की दुर्दशा को बोलता है वो सोचता है कि मैं सच्चा आर्य समाजी हूं पक्का देश देश की दुर्दशा को रो रो करके चिल्ला चिल्ला के बोलता है और वो ये सिद्ध करता है कि मैं सच्चा देशभक्त हूं ये सब अविद्या युक्त है आपको दुख है तो आप कीजिए ना कुछ जो करना चाहिए कीजिए या यही आपका कर्तव्य है कि आकर के रो दो बस दुखी होते रहो और जो कर रहे हैं उनको भी दुखी कर दो खुद कुछ नहीं करना और आकर के रोना धोते ना कि ये ऐसा ये ऐसा आप ये करो वो करो वो करो ये हीन भावना से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं ना वो ऐसे चिल्लाते हैं बातचीत में या मंच पे जो भी है जिनको अपने आप पे विश्वास नहीं है अपने आप में संतोष नहीं है और अपनी शक्ति को यूं ही आलोचना करने में व्यर्थ करते रहते हैं ठीक है एक सीमा तक कहीं बताना है बोलना है वहां तक बोल दिया है वहां तक ठीक है वो ही घूमता रहे और जो उससे जो करने योग्य है उसको बाधित करता रहे वो ये कौन सी विद्या है और जो चीजें आप बता रहे हो वो सबको बताए फिर भी बताए जा रहे हो मुसलमानों ने यह कर दिया ये उसने ये कर दिया सामने वाले का एक दो दिन और खराब कर देंगे आके जैसे सच्चे देशभक्त सच्चे धर्मा, धार्मिक वही व्यक्ति हैं। एक कसोटी जैसी बन गई है आजकल और उससे उनको तालियां भी अच्छी मिलती हैं प्रशंसा भी मिलती है दक्षिणा भी अच्छी मिलती है और लोगों को लगता है कि जैसे सार्थक हुआ कुछ आना ये चलता है श्री आनंद तो ऐसे नहीं करेंगे जो है वो बताएंगे लेकिन वो वैसे रोते दुखी होते ऐसी तो कोई बात नहीं है ठीक है इतना ही रखता हूं कठोर बोल दिया हो करना। तो क्षमा अविद्या युक्त बोल दिया हो तो हो सकता है मैं भी एक अल्पजी हूं पर मेरी समझ ऐसी है जो मैंने आपके सामने रखी ये चीजें इसमें से हटा देंगे